टॉक धर्म साधना के सूत्र नंबर एक एटीन को किसी की राशि दे और उस देश का रिवाज था नदी के किनारे फांसी के तस्ते को खड़ा कर दिए फांसी दे देते दे थे, थे और उस लटक के वो को वहीं छोड़कर लौट जाते थे उसकी लाश नदी में गिर जाती और बह जाती लेकिन कुछ भूल हो गई और फकीर के गले पर तो जो कंदा लगाया था वो बहुत मजबूत नहीं था फकीर जिंदा ही खंदे से छूट के नदी में गिर गए पर तो किसी को पता न चला फांसी लगाने वाले लौट चुके थे दस साल बाद उस फकीर को फिर फांसी की सजा दी गई और जब उसे फांसी के सिर्फ चढ़ाया जा रहा था और सूनी बांधी जा तो रही थी उस फकीर ने कहा कि मित्र जो है बात का ध्यान रखना कि ठंडा ठीक से लगाना पिछली बार में मुस्किल में पड़ गया था उन्होंने कहा हम समझे नहीं मतलब क्या है कौन सी पिछली बार उसने कहा यह फांसी दोबारा नजर और मैं तैरना नहीं जानता हूं जो तो पिछली बार वो दो बड़ी मुश्किल में पड़ गया नदी में गिर गया और नदी तैर के मुझे पार करनी पड़ी और तैरना मुझे मालूम नहीं अंदर जगह थी फिर न फिर रहे थी मशीन कुछ मुझसे फांसी दे रहे थे बहुत हैरान हुए थी वह आज नहीं फांसी देने के पहले उन्होंने पूछा कि तुम जीना नहीं चाहते अच्छा तो था कि तुम भगवान से प्रार्थना करते कि फंदर थोड़ा फिर रहता ही जीना हो जिनका पृथ्वी वाह हुआ तो इस पगली ना दस का जी कर देख लिया पुरुष पाया नहीं अब दोबारा किस से भगवान से प्रार्थना करते हम सब जीकर देख लेते हैं बहुत बस कुछ पाते नहीं लेकिन फिर भी जीने की आकांक्षा किया जाएगा जीने की आकांक्षा को जो समझेगा ठीक से वो जीने की आकांक्षा का दीमान और पागल नहीं रह जाएगा मुझे नक्ष पालना ही और जब तक कोई जीने की आकांक्षा से भरा है जीने की तृष्णा से भरा है लष्ट और लाइफ से भरा है तब तो तक परमात्मा के द्वार पर प्रवेश नहीं हो सकता इसलिए पहला सूत्र आपको याद रखने के लिए कहता हूं वो ये कि अपनी जिंदगी में कभी सुबह कभी कांच रुक के जरा देख लेना कि जिंदगी में पाया क्या सिर्फ पूछ लेना अपने से किन और से नहीं क्योंकि इसका उत्तर कोई दूसरा नहीं दे सकेगा। ये अपने से ही कभी कभी पूछते रहे कि जिंदगी में पाया क्या है ये प्रश्न ही धीरे धीरे जिंदगी की व्यर्थता को दिखाने का कारण बनता है और जब तक ये जिंदगी व्यर्थ न हो जाए तब तक दूसरी साल सिर्फ जिंदगी का द्वार नहीं भूलता इन जिंदगी की व्यर्थता का अर्थ है हम जिंदगी के पास होने के लिए तैयार हो गए पहली कक्षा से विद्यार्थी दूसरी कक्षा में जाता है उसका कुल मतलब इतना है कि अब पहली कक्षा व्यर्थ हो गई अब उसमें सीखने जैसा कुछ भी बाकी नहीं रहता है इन जिंदगी के हम ऊपर की जिंदगी में उत्सव प्रेम जिंदगी व्यर्थ हो इससे जो सीखा जा करता व्य को हम दूसरी चीज को पानी में लग जाते हमारी डिजायर ओवरलैपिंग एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती कि हम दूसरे में अंदर मर कभी मौका ही नहीं मिलता जिंदगी में कि दो इच्छाओं के बीच में खड़े होकर हम देख लें एक विचार पुनर्विचार कर लें एक रिकन्सिडरेशन करने लें कि हम जो दौड़ रहे हैं पा रहे हैं उससे कुछ मिल नहीं मिल रहा सुन कि काशी के कुत्ते को दिल्ली की यात्रा का सरहद सवार हो गई वो किसी एमपी का कुत्ता था, छोटा मोटा कुत्ता नहीं और एमपी के घर में चलो दिल्ली चलो दिल्ली की बातें सुनते सुनते उसका दिमाग भी खराब हो गया वो तो कुछ बहुत मौकाश नहीं आदमियों का हो जाता वो तो, तो वो कुत्ता। एक दिन उसने अपने नेता फिर पूछ ही दिया कि सारी दुनिया दिल्ली जा रही मैं भी दिल्ली जाना रास्ता क्या है कैसे दिल्ली पहुंचूं नेता का जो अपना रास्ता था तो उसको उस कुत्ते को बता दिया उसने कहा कि गरीब कुर्ते मिल जाए तो उनसे कहना कि अमीर कुर्ते तुम्हारा सोचों का शेयर और अमीर कुत्तों से बचाने के लिए सिवाय मेरे और तुम्हारा कोई सेवक नहीं और अनिल कुत्ते मिल जाए तो उनसे कहना है कि गरीब कुर्ते मिलकर तुम्हारे लिए किया और मेरे सिर तुम्हारे वैसा लेना सेव रखो और कोई भी नहीं लेकिन कुत्ता भी होशियार था राजनीतिक करोड़ता होशलेगा और अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो नेता नेता सर्वोदय की बात करना कि हम सबका होने चाहते हम सबकी वो कुत्ता बहुत जल्दी नेता हो गया सीगरेट कुंजी उसके हाथ में आ गई और उसने दिल्ली खबर भेज दी कि अब मैं आ रहा हूं एक महीने का अंदाज था उसे कि काशी से दिल्ली तक आने में एक महीना लग जाएगा इसलिए एक महीने बाद भी उसने खबर की कि फल को मैं चलूंगा और एक महीने बाद फल तारीख को दिल्ली पहुंच जाऊंगा दिल्ली के पुतों को खबर की वगैरह में इंतजाम कर लेना उसमें खबर कर लिया लेकिन वो कुत्ता सात दिन में ही दिल्ली पहुंच गया दिल्ली के कुत्ते बड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी यात्रा कैसे की? इतनी जल्दी आ कैसे? गए वो कुत्ता थोड़ा ही बता पाया और मर गया क्योंकि इतनी जल्दी इतनी यात्रा की वो जीता हुआ और मंजिन नहीं पहुंच लेकिन अपनी बात कह गया उसने कहा कि यात्रा मैंने नहीं की मैं तो महीने भर में भी चाय ही पहुंच पा ये तो बाकी कुत्तों ने मेरी यात्रा करवाई एक गांव को मैं छोड़ भी ना पाता कि दूसरे गांव के कुत्ते मेरे पीछे लग जाते अपनी जान बचाने को मैं भागता वो दूसरे गांव के बाहर तक मुझे छोड़ के लौट भी ना पाते कि दूसरे गांव के कुत्ते मेरे पीछे लग जाते मैं जान बचाने को भागता मेरी दिल्ली नहीं आया मैं जान बचा रहा हूं इतना ही कहते सुना है मैंने वो कुर्ता मारे लेकिन बड़े राज की बात वो कह गया आदमी भी अपनी अपनी दिल्ली पर पहुंच जाता है लेकिन एक इच्छाएं दूसरे गांव पर तो छोड़ भी नहीं पाती कि दूसरे गांव की इच्छाएं पकड़ पकड़ना और सिर्फ अपने को बचा आदमी गौर का है और अखिल कुछ बचता नहीं और कुछ मिलता इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं अपने से पूछते बार बार क्या मिल रहा है कि और ये भी पूछते रहे न कि क्या मिल जाए क्योंकि जो कल चाह था वही आज भी हम चाह रहे हैं जो पर्सन चा था वही कल भी चाह था जो वर्ष पर पहले चाह था वही आज भी चाह रहे हैं जब जिंदगी भर चाहने से तो कुछ नहीं तो अब क्या मिल जाए जिस आदमी के सामने ये प्रश्न और गहरा होकर बैठ जाता है उस आदमी की जिंदगी में बदला तत्काल शुरू हो जब ऐसा आदमी क्रोध करेगा तो पूछेगा क्या मिल जाएगा और ये पूछते से क्रोध करना मुश्किल हो जाए मेरे मित्र बहुत क्रोधी पूछते थे कि मैं क्रोध कर बचने के लिए क्या क्रो बड़े मुस्किलों ने उपयोग कर लिए थे लेकिन उनका काम आया नहीं बड़ा संयम साध चुके थे लेकिन जितना संयम साधा उतने क्रोधी होकर चले थे, थे। हाँ, एक दिन साध लेते तो तीसरे दिन दस गुना होकर तो मैंने उन्हें एक कागज लिख के दे दिया और उस कागज में लिख दिया कि इस क्रोध से मुझे क्या मिल जाएगा अगर उन्हें कहे अपनी खींच में रख लो दबाना मत क्रोध को जब क्रोध है तो इस कागज को पढ़ के और वापस खींच में रख लो वो पंद्रह दिन बाद मेरे पास आए और उन्होंने कहा बड़ा अजीब कागज इसमें कुछ रैस कुछ मंत्र जादू कोई रस नहीं कोई मंत्र नहीं कोई जादू नहीं साधारण कागज है और की लिखा जरूर कोई बात अब तो हालत यह हो गई है कि इसको निकाल के पढ़ना भी नहीं पड़ता पर हाथ खींचने की तरफ गया कि मामला इसमें भी मिला होता क्योंकि जैसे ही यह ख्याल आता इस क्रोध से क्या मिल जाएगा तो जिंदगी भर का अनुभव है कि कभी कुछ मिलेगा सिर्फ खोया जरूर मिला कुछ भी नहीं और ध्यान रहे जिस चीज से कुछ नहीं मिलता ये मत समझना आप कि सिर्फ कुछ नहीं मिलता जिससे तो कुछ नहीं मिलता उसमें कुछ खोता भी जरूरी इस जिंदगी में या तो माइनस होता है कुछ या प्लस होता है कुछ या तो कुछ मिलता है या कुछ खोता है बीच में कभी नहीं होता कि पूरी जिंदगी में या तो कुछ मिलेगा या कुछ खोएगा और अगर आपको कुछ न मिला हो तो दूसरी बात मैं आपसे करता हूं कि आपने कुछ खो दिया है जिसका आपको पता भी नहीं ऐसा नहीं है कि हम खड़े रह जाए या तो हम आगे जाएंगे या हम पीछे जाएंगे अपनी जगह खड़े रहने की कोई गुंजाइश नहीं एडिंगसन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ उसने अपने आत्मनिर्भर में लिखा है कि आदमी की भाषा में रेस्ट नाम का तरफ तरफ से छूटा रेस्ट विक्राम उसने लिखा कि मैं पूरी जिंदगी के अनुभव के बाद यह कहता हूं कि कोई चीज विक्राम में नहीं है या तो चीजें आगे जा रही हैं या पीछे जा रही हैं कोई चीज ठहरी हुई नहीं एटरेक्ट कोई भी चीज नहीं मैं आपसे कहता हूं या तो आप खोएंगे या आप पाएंगे अगर आप पा नहीं रहे हैं तो आप पूरे समय खो रहे हैं लेकिन ये तो दूसरी बात करो पहले तो हमें ये पता चल जाए कि हम कुछ पा रहे हैं हमें कुछ मिल रहा है ये जरूरी है जिस मनुष्य के मन में ये तरफ रोक जाता है उस मनुष्य को परमात्मा से बहुत दिन तरफ दूर रखने का कोई उपाय नहीं आज नहीं कल कल नहीं उसकी परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी दूसरा सूत्र आपके कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जो भी है कुछ भी ठहरता नहीं आ भी नहीं पाता कि चला जाता जिंदगी एक धारा नदी एक फ्लक्स किनारे छू भी नहीं पाते कि छूट जाते आ भी नहीं पाती कि चीज चली जाती चीज तो चली जाती लेकिन हम परेशान रह जाते एक आदमी गाली दे जाता गाली आती है गूंजती और चली जाती है और हमारी रात पर प्रभाव हो जाए गाली तो टिकती नहीं लेकिन हम गाली पर टिक जाते जिंदगी तो एक बहाव लेकिन आदमी जोर से क्लिंगिंग करता है, हर चीज को पकड़ देता एक सुबह बुद्ध के ऊपर एक आदमी थूक गया क्रोध में था गुस्से में था थूक दिया बुद्धि ने उसने चादर थर में मुंह लिया और उस से का और कुछ कहना तो उस आदमी का कहना मैंने कुछ कहा नहीं सीधा अपमान किया है आपका बुद्ध ने कहा जहां तक मैं समझता हूं तुम तो कुछ कहना ही चाहते हो लेकिन शब्द कहने में असमर्थ होंगे इसलिए ठोक कर तुमने कहा बुद्ध ने कहा अक्सर ऐसा होता है कोई बहुत प्रेम में होता है तो शब्द से नहीं कह पाता वो गर्मी लगा कोई बहुत श्रद्धा में होता है शब्द से नहीं कहता तो चरणों पर सिर्फ रख है कोई बहुत क्रोध में होता है सब जो नहीं कर पाता तो थूक देता है मैं समझता हूं तुमने कुछ कहा और भी कुछ कहना है कि बात पूरी होगी वो आज भी बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा वो वापिस ला गया रात भर सोना था सुंदर बुद्ध से रहा है उनसे कहने लगा मुझे माफ कर दे बुद्ध ने करके इस बात की तो माफी मांगते हो उसमें था कि मैं कल आक्रम पर थूक गया बुझने का ना थूट बचा ना कल बचा ना तुम वही हो ना मिल वही हो कौन किसको क्षमा करे कौन किसके चीजें सब बह दें तुम भी वही नहीं हो क्योंकि कल तुम थूटते थे आज तुम चरणों के सिर रखते हो कैसे मानो कि तुम वही हो सब बह जाता है जिंदगी एक बा इस जिंदगी में जो मकान बनाते हैं उन्हें एक बहाव का पता नहीं है एक नदी पर मकान बनाने की कोशिश में नष्ट है। लेकिन हम हर चीज को पकड़ने के लिए जरूरत है जो, जो आदमी जिंदगी में चीजों को जोर से पकड़ रहा है वो धारा के खिलाफ जीवन की धारा के खिलाफ परेशान होगा वो इतना परेशान हो जाएगा अपने ही हाथ से मैंने सुन है कि सूखियों में एक कहानी वो कहते हैं कि नदी जोर से बढ़ी जाती है, तेज, था धार बहाव था बाढ़ और दो छोटे से तिनके नदी में बह रहे एक का नदी में आड़ा पड़ा हुआ और नदी से लड़ रहा और कोशिश कर रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने दे, बाहा जा रहा क्योंकि नदी को कहा पता चलेगा कि एक का नदी को बाढ़ बनकर रोकने की कोशिश कर रहा लेकिन बड़ा बेचैन क्योंकि लड़ रहा था पूरे वक्त और हार रहा था पूरे वक्त लड़ रहा था और हार रहा था चेष्टा कर रहा था और डूब रहा संघर्ष कर रहा था और नीचे की तरफ बह और ऊपर चढ़ना चाह रहा था और नीचे की तरफ जा रहा नदी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन दिन कड़बड़ा परेशान दूसरा तिनका नदी में आरा पड़ा हुआ नहीं था सीधा पड़ा नदी की धार की तरफ पड़ा हुआ वो दीसरा दिन का नदी के साथ बह रहा था और बड़ा आनंद और ये सोच रहा था मन में कि मैं नदी को बहने सहा कर दे रहा हूँ नदी को उसका भी पता नहीं था लेकिन वो परेशान नहीं था नदी को इन दोनों तिनको से कोई फर्क नहीं पड़ता था लेकिन इन दोनों तिनको की दृष्टिकोण से इन दोनों तिनको को बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी की धारा में आप आड़े तिंके की तरह पढ़ें यह जिंदगी की धारा में आप सीधे तिंके की तरह पढ़ें अगर जिंदगी की धारा में आप बहने को राजी तो ये जिंदगी की धारा आपको परमात्मा तक पहुंचा ही दे अगर आप बहने को राजी नहीं है तो आप बहुत परेशान होंगे और वो परेशानी इतना दूर बन जाएगी कि अगर परमात्मा का सागर सामने भी आ जाए तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा सिर्फ अपनी हार ही दिखाई पड़ती रहेगी अपनी अस्थलता ही दिखाई पड़ती रहेगी तो दूसरा सूत्र आपसे लोगों कि जिंदगी में कुछ भी ठहराव नहीं जिंदगी में कुछ ठहरावना नहीं आप जिंदगी में कुछ ठहराने की कोशिश की ओर पड़कर हम सर पड़ेंगे प्रो ये कोशिश चिंता बन जाती ये कोशिश विशाद बन जाती ये कोशिश एंगे संताप बन जाती ये कोशिश हमें पागल कर देती ये कोशिश ही हमारे व्यक्तित्व को रुग्न और बीमार कर देती नहीं जिंदगी की धारा में कुछ भी ठहरता नहीं है इसे प्रतिपल जो स्मरण रखेगा वो विकक्षित नहीं होगा वो पागल नहीं होगा सूरज में एक संघ ने अपने वजीर को कहा था कि कोई ऐसा सूत्र मेरे लिए ले आओ किसी ज्ञानी से जो मेरे लिए हर समय काम पर सिर्फ सिर्फ फकीर से सूत्र ले आए लेकिन फकीर ने कहा कि यह ताबीज मैं देता हूं लेकिन सम्राट तब तक, तक इसे न खोले जब तक कि सच में ही जरूरत न पड़ जाए तो ताबीज लटका लिया गया वर्षों बीत गए जरूरत कुछ खास फणी नहीं सम्राट को खोला दिए फिर दुश्मन ने हमला किया और सम्राट खा गया और वह अपने घोड़े पर भागा जा रहा है सब हार चुका है दुश्मनों के घोरों की ताक पीछे सुनाई पड़ रही रहा है और पाता है अखीर में के पहाड़ के किनारे पर पहुंच गया जहां आगे कोई रास्ता नहीं सिर्फ रास्ता समाप्त हो गया दुश्मन की ताक पीछे सुनाई पड़ रही पीछे लौटने का को कोई उपाय नहीं तब उसे याद आया कि मैं उनका बीच खोलकर देखूं मैं उनका बीच खोलकर देखा उसने छोटे से कागज पर लिखा है यह भी बीच इतना तो ही लिखा ये भी बीत जाएगा दिस टू इज नॉट गोइंग टू स्टेट ये भी है ये भी बीत जाएगा एकदम तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है लेकिन सच में ही वो भी बीत गया घोड़े तो की तापें वो आवाज़ें जंगल में गांव को भी कुछ पता ना सात दिन बाद वो तमिलनाडु की राजधानी में वापस पहुंच गया सात दिन बाद वो अपने महल में गए तब उसने उस वकील को बुलवाया और कहा मैं कुछ तो सोच भी नहीं करीब में क्या एक छोटा सरकार कड़तुकड़ा और एक छोटी सी बात लेकिन अगर ये कागज का टुकड़ा न होता तो सम्राट में कागज शायद में उस गड्ढ में खून कर आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा है लेकिन यह सोचकर तो बीत जाएगा मेरे तो कहा थोड़ी देर तो और प्रतीक्षा करो सब बीत जाता है दुख भी बीत जाते हैं सुख भी बीत जाते हैं दुख में स्मरण रखना बीत जाएगा तो दुख पीना न देगा सुख में स्मरण रखना बीत जाएगा तो सुख अहंकार न देगा असफलता में स्मरण रखना की बीत जाएगी सुचिंदन तो न होगी सफलता में याद रखना की बीत जाएगी तो पैदा न हो। सुख में दुख में छाया में प्रकाश में बीमारी में स्वास्थ्य में रात में दिन में जवानी में बुढ़ापे में जन्म में मृत्यु में जो याद रख सकता है यह भी बीत जाएगा उसकी जिंदगी से तनाव टेंशन बिगा हो जाता है उसकी जिंदगी में कोई तनाव नहीं रहता जाता और जिनकी जिंदगी में तनाव नहीं है वो बढ़ना चमक की तरफ कदम बढ़ा सकता है जिनकी जिंदगी में तनाव है वो सिर्फ पालन खाने की तरफ कदम बढ़ा सकता है हम सब पागन खाने की तरफ कदम बढ़ाए चले जाते हैं कोई जरा दरवाजे पर पहुंच गया है कोई दरवाजे पहुंच गया है कोई दरवाजे जरा दूर है कोई सड़क पर कोई चौराहे पर है, लेकिन रुक, चेहरा रहा पागल खान नहीं विलियम जेम्स एक बहुत बड़ा मोदी पागल खान भी हो गया प्रक्रम नहीं होता दिन बीतने लगे उसकी पत्नी चिन्हित उसके मित्र का तुम इतने क्यों हो गए विलियम तो ने कहा कि जश्न में पालन खाने से लौटाऊ मेरी सारी खुशी रहेंगे तो उन्होंने कहती क्या बात पागल खाने में तो विलियंजन का पावन खाने में जिन लोगों को मैंने देखा कल बेहतर ही लोग मेरे ही जैसे लोग थे तो मुझे ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी दिन मैं भी पागल खाने में पड़ वहीं सबने समझाया कि तुम व्यर्थ की बातवरण बढ़े हो तुम क्यों पागल होने लगे तो विलियम जिंद ने कहा कि उनके घर के लोग भी उनको यही समझाते अगर वो कहते कि हम पागल तो हो जाएंगे तो चाहते हैं कि तुम क्या पागल क्यों हो किसी बातों में पड़े लेकिन वे पागल हो गए मुझे कौन पागल होने से रोक सकेगा क्योंकि चिंतित हूं वैसा ही जिससे वे लोग कल चिंतित थे आज उनकी चिंता की मात्रा बढ़ गई बात इतना ही परेशान हूं मैं भी जैसे वे लोग परेशान थे उनकी परेशानी सौ डिग्री पार कर रही है मेरी परेशानी अंठानबे डिग्री पे होगी नब्बे डिग्री तो होगी लेकिन कितनी देर लगेगी कि मैं भी सौ डिग्री के पास नहीं पहुंचाऊंगा हम सब चिंतित परेशान तनाव से भरे हुए पागलखानों की तरफ मुंह ही परमात्मा की तरफ मुंह पागलखाने की तरफ पीठ करने से तो होता है और पालंखाने की तरफ पीठ वही कर सकता है जो जिंदगी में जरा भी तनाव नहीं पालता है पालता ही नहीं तनाव जो टेंशन सु नहीं देता है चीजें आती हैं बीत जाती हैं वो रह जाता है तूफान आते हैं बड़े वृक्ष गिर जाते हैं क्योंकि बड़े वृक्ष बड़े तनाव पालते हैं बड़े अंकड़े होते हैं उच्च होने का पाल धन और अहंग रखा तूफान आते हैं तो बड़े ग्रस गिर जाते हैं छोटे घास के पौधे झुक जाते हैं तूफान चला जाता है पौधे वापस खड़ जाता जिंदगी तूफान है बहुत है जवान 24 घंटे में मालूम क्या क्या चारों ओर हो रहा है जो आदमी एक एक तूफान में टूटेगा वो आदमी टूट ही जाए जो आदमी प्रत्येक तूफान को जानेगा यही बीत जाएगा वो आदमी हर हाँ तूफान के बाद फिर खड़ा हो जाए और जो सैरो के बाद खड़ा हो जाता है फिर उसे तूफान तूफान नहीं खेल मालूम पड़ने लगते फिर तूफान गबड़ाते नहीं लीला हो जाते धार्मिक व्यक्ति के चित्त निर्माण में ये दूसरा सूत्र भी बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में ऐसे गुजर जाए जिससे कोई आदमी पानी में गुंजरे और पानी उसके पैरों को न छूने मालूम मुश्किल पानी से गुजरेगा तो पानी के पैरों को छूनेगा लेकिन जिंदगी से जरूर आदमी ऐसे गुजर सकता है कि जिंदगी उसे न छूने जिंदगी छूटी नहीं हम पकड़ लेते अब बुद्ध चाहते तो पकड़ सकते थे कि आदमी थूक गया इसमें क्यों कूंगा अब मैं क्या करूं और क्या न करूं और रात भर चिंतित हो सकते थे तो पकड़ लेते थूक आया और गया गाड़ी आई और गई पकड़ते हैं हम जिंदगी हमें कुछ नहीं पकड़ाती हम जोर से पकड़ लेते और हमारी पकड़ हमारी क्लीनिक हमारी चिंता हमारी बेचैनी बन जाती और धीरे धीरे हम इतने अशांत हो जाते हैं हम लोगों से पूछते करते हैं कि शांत कैसे हो? मेरे पास सुना ले जिन लोग आते हैं वो कहते हैं शांत कैसे मैं उनसे पूछता हूं कि पहले तुम तो मुझे बताओ कि तो तो तुम अशांत कैसे हो? क्योंकि जब तक ये प्रचंड चल जाए तुम कहते अशांत हुए किसान कैसे हो सको एहार भी मेरे पास लाया गया तो उसने कहा मैं अरविंद आश्रम चलाता हूं शिवानंद के आश्रम गया हूं महेश के पास गया रिश्केश हो आया यहां गया वहां गया रमन क्या कल गया कहीं शांति नहीं मिलती तो किसी ने का मुझे नाम दिया अपना तो आप विवाद आया तो मैंने कहा इसके पहले कि निराश होकर लौट जाओ तुम लौट जाओ पहले ही नहीं तो और लोगों से भी जाकर जा कि वहां भी गया और शांति नहीं मिली तो तुम अभी ही लौट जाओ इसके आगे बात करनी उचित नहीं उसने कहा क्या मतलब आपका मैं तो बड़ी आशा से आया हूं तो मैंने उस आदमी को कहा कि अशांति सीखने तुम किस आश्रम में गए किस गुरु से अशांति सीखी अशांति तुम सीखोगे और शांति मेहनत न दे पाऊंगा तो अपराधी न हो जाऊंगा मैंने उस आदमी से पूछा तुम फिक्र छोड़ो शांति की तुम मुझे ये बताओ कि तुम अशांत कैसे हुए क्योंकि जो आसान होने का दंग है उसी में कुंजी छिपी है शांत होगी और कहीं कोई शांति नहीं खो सकता आशांत होते हैं है हम जिंदगी के साथ जोर से चिपट जाते हैं इसलिए आकांत होते जिंदगी को बहने नहीं देते तिनके की तरह आड़े लड़ते हैं जिंदगी तो सिर्फ आकांक्ष हैं। उस तिनके की तरह सीधे नहीं नदी में बह जाते तो सिर्फ अशांति का कोई कारण नहीं आसांत हम होते हैं हमारे जीवन के प्रति जो ढंग है उससे मतलब हमारा वे ऑफ लिविंग है उससे हम अशांत होते हैं और शांति हम खोजते हैं कि, कि किसी मंत्र से मिल जाए किसी माला से मिल जाए शांति हम खोजते हैं कि किसी के आशीर्वाद से मिल जाए शांति हम खोजते हैं कि परमात्मा की कृपा से मिल जाए हम अशांत होने का पूरा इंतजाम करते चले जाते हैं और शांति खोजते रहते हैं तब ये शांति की खोज सिर्फ एक और नई अशांति बन जाती है और कुछ भी नहीं इसलिए होता इसलिए साधारण आदमी साधारण रूप से अशांत होता धार्मिक आदमी असाधारण रूप से अशांत होता क्योंकि वो कहता शांति भी चाहिए और वो जो चाहिए था सब वो तो चाहिए ही वो धन भी चाहिए वो यश भी चाहिए वो पद भी चाहिए वो सब तो चाहिए ही शांति भी चाहिए उसकी फेरिस्त में एक आइटम चाहगा और बढ़ गया शांति भी चाहिए आगे लिखेगा परमात्मा भी चाहिए तो उसकी अशांति और बढ़ जाए इसलिए किसी घर में एक आदमी कर खा कर धार्मिक हो जाए तो खुद तो अशांत हो जाए बाकी लोगों को भी शांत दिक्कत कर जान सबको गड़बड़ कर देता है शांति चाहिए ये भी उसके लिए अशांति ही बन जाता शांति चाही नहीं जा सकती सिर्फ अशांति समझी जा सकती शांति को चाह ही नहीं जा सकता क्योंकि चाहे अशांति है इसलिए शांति को कैसे चाहिएगा वो तो कंट्रीबिक्टी हो जाएगी शांति को कोई नहीं चाह सकता शांति को डिजायर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सब इच्छाएं अशांति बना जाती है इसलिए शांति इच्छा नहीं बन सकती सिर्फ अशांति को कोई समझ ले और अशांत न हो तो जो शेष रह जाता है उसका नाम शांति शांति एपसिंस शांति सिर्भ अभाव स्वास्थ्य क्या है अगर किसी डॉक्टर से पूछेगा तो स्वास्थ्य क्या है तो वो कहेगा बीमारियों का अभाव इसलिए अगर किसी डॉक्टर से कि मुझे स्वास्थ्य का इंजेक्शन लग तो वो कहेगा रहना अच्छा चमक नहीं हम बीमारी काटने का इंजेक्शन लगा स्वास्थ्य का कोई इंजेक्शन नहीं डॉक्टर से आप कहें कि हमें स्वास्थ्य दे दीजिए तो वो कहेगा हम बीमारी छीन तरफ से स्वास्थ्य कैसे दे देंगे हाँ बीमारी नहीं बचेगी तो जो बच रहेगा वो स्वास्थ्य इसलिए किनती मेडिकल साइंस की किसी किताब में चाहे आयुर्वेद हो चाहे थर्मोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं कोई डेफिनीशियन नहीं स्वास्थ्य क्या सिर्फ स्वास्थ बीमारियों की परिभाषाएं हैं इन बीमारी क्या है और जहां बीमारी नहीं होती वहां जो शेष रह जाता है वो स्वार्थ इसलिए स्वास्थ्य की सब परिभाषाएं निगेटिव सब नकारात्मक बीमारी जाने नहीं वहां स्वार्थ अशांति के कारण जहां नहीं वहां शांति और ध्यान रहे अगर आप सोचते हो कि परमात्मा हमें शांति देने दें तो आप बड़ी गलती में पड़े परमात्मा से आपका संबंध ही तब होगा हो जब आप शांत होंगे इसमें परमात्मा को शांति नहीं देते अगर आप सोचते हो कि परमात्मा ने शांति दे तो आप बड़ी गलती कंडीशन लगा रहे हैं परमात्मा से संबंधी तब होता है जब आप शांत हों और जित संबंधी नहीं है उसकी, उसकी तरफ की भी प्रार्थना अंधेर में फिर जाती है कहीं नहीं पहुंचती जिस संबंध नहीं कम्युनिकेशन नहीं उसके साथ प्रार्थना का संबंध नहीं बनता शांत आदमी ही प्रार्थना कर सकता लेकिन अक्सर अशांत आदमी प्रार्थना करता है और अशांत आदमी सोचता हमारी प्रार्थना सुन नहीं जाए वह ऐसा ही है कि टेलीफोन बिना उठाए वो आदमी बोले चला जा रहा है और सोचता है दूसरी तरफ कोई सुन नहीं मैंने सुना है कि आदमी ने अपने घर की काल बैल सुधरवाने के लिए मैकेनिक को बुलाया हुआ कुछ बाहर जो ग्रंदी में है गर्फ के भीतर बुला नहीं थी दो दिन बीत गए तीन दिन बीत गए वो मैकेनिक नहीं आया तो उसने फिर उसे फोन किया कि तुम आए नहीं हम तीन दिन से रास्ता दे रहे हैं। उसने कहा मैं आया था लेकिन मैंने कारगल बजाई किसी ने गड़बाने अब उसको कारगल से के लिए बुलाया हुआ तो सर्जन ने कारगल बजाए किसी ने नहीं सुनी इसलिए वापस था उसने अधिक लोगों की प्रार्थनाएं इसी तरह की काल पर हाथ रखना जो बिगड़ी पड़ी, जो कहीं नहीं बजे जिंदगी भर प्रार्थना करते रहें कहीं नहीं सुन जाए फिर तो नाराज परमात्मा का होंगे आप नाराज अपने तो का परमात्मा का रिपोर्ट उनका सूझ लेंगे परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन का संवाद का जो पहला सूख है वो शांति शांति के ही द्वार से हम उससे संबंधित होंगे इससे उल्टा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा अशांति के कारण हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अशांति के कारण हम असंबंधित हो जाते हैं, शांति के कारण हम संबंधित हो जाते हैं, शांति संबंध है अशांति असंबंध बीच का तार कट गया टूट गया इसलिए परमात्मा से शांति मत मांगना शांति आप लेके जाना उसके द्वार पर आनंद उससे मिल करता है शांति आपको बनानी पड़ेगी इस रिपोर्ट में मिलना होगा। शांति हमारी पात्रता है आनंद उसका प्रसार शांति हमें होना होगा आनंद से वो शांति हमारी पात्रता है आनंद उसकी वरता है तो आनंद तो प्रसार है आप आनंदित नहीं हो सकते आप सिर्फ शांत हो सकते हैं आनंद बरते ऐसा समझें शांति हमारा पात्र है और आनंद उसकी नदी है जिनसे हम अपने पात्र में पानी को भर लाते हैं लेकिन आप दिन पात्र के नदी के पास चले गए और चिल्ला रहे और नदी से कह रहे हैं कि पात्र दे दे नदी पानी दे सकती है पात्र आपके पास होना चाहिए परमात्मा से लोग पात्र मांग रहे पात्र तो आपको होना पड़ेगा इसलिए दूसरा सूत्र आपकी पात्रता से मैं कह रहा हूं जीवन को पकड़े न बहनी है फिर आप अशांत हो पकड़ अशांति आती जिन चीज को पकड़ लेते हैं वही अशांति ले आए चाहे आप प्रेम को पकड़ लें कल एक आदमी मित्र था आज मित्र नहीं तो आप अशांत हो रहे क्यों अशांत हो रहे ही क्या कम है कि वो कल मित्र था आज भी मित्र हो या आपकी पकड़ आप कह रहे कल मित्र थे तो आज भी मित्र होना ही चाहिए बस अब आप अशांत होंगे इतना ही क्या कम चाहते कि वो कल मित्र था कल की ना समाप्त होगी तो उसे अशांत न होगी अपेक्षाएं हमारे एक्सपेक्टेशन हमारे पकड़े है। हम हैं हम कहते हैं ऐसा होना ही चाहिए भी एक मित्र के घर में बैठा था कि तो बड़े परेशान थे फेंटलाइजर पर फेंटिलाइजर दे रहे थे और नींद आती नहीं थी और बड़े बेचे थे और चिकित्सकों ने कहा कि उनको ऑप्शहा तो बिजली के साथ देने पुराने मित्र उनके घर में गया था तो मैंने पूछा कि बात क्या तो का लगे बड़ा नुकसान रख रहे कोई पांच लाख रुपए का नुकसान रखे मुझे कोई पता नहीं मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि ठीक कह रहे एक लाख तो ठीक कह रहे लेकिन दूसरे लिहाजी नहीं कह रहे इनसे पूछिए लाभ कितना हुआ तो मैंने इनसे पूछा लाभ गिर हुआ लाभ क्या कुछ खास नहीं हुआ एक लाख रूपये भी लाभ हुआ पांच लाख का नुकसान हो गया वो सज्जन छह लाख रुपए की आशा बांध रहे हुए थे छह लाख का लाभ हो पांच लाख का नुकसान हो गया क्योंकि लाख के लाभ हुआ और उनकी नींद खराब हो गई परेशान तब मुझे पता चला कि उनका उनकी हानि जो है वो बड़ी अद्भुत लेकिन हम सबकी हानियां भी ऐसी ही हम सबकी हानियां ऐसी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उतना पूरा नहीं होता तो हानि ऐसी एक आदमी के रास्ते में मैं आशा करता हूँ वो नमस्कार करे नहीं करता दुख शुरू हो गए लेकिन मुझे क्या फैक्टिते छह लोग नमस्कार करें नमस्कार न करे दुख हो गया अगर वो पत्थर मार दे तो और दुख हो गया लेकिन उसने पत्थर ही मारा चट्टान नहीं पकड़ दी ये कोई कम बुद्ध का एक शिष्य था पुण काश जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो बुद्ध ने वो सिदा कि मेरे संदेश लोगों लोग पहुंचा तो उस पुल ने कहा कि मैं सूखा है नाम की जगह है बिहार में वहां जाना है और बुध ने लोग अच्छे नहीं तो पूर्ण लगा कहा जहां के लोग अच्छे हैं जाते हैं भी मैं क्या करूंगा जहां लोग अच्छे नहीं वहीं जाने की यात्रा करें वहीं मेरी जरूरत भी है चिकित्सक की जरूरत है कि बीमारों में जाए शिक्षक की जरूरत है कि अज्ञानिकों में जाए तो मेरी जरूरत वहां है काबलों की जरूरत वहां है जहां अकादून तुम मुझे वहां जाने दे बुझने पर तुम जा जरूर लेकिन तीन सवालों का जवाब देता है पहला तो ये कि अगर वहां के लोग तुझे गालियां से अपमानजनक शब्द बोले तो तेरे मन को क्या होगा उसने कहा mm -hmm. मेरे मन को होगा कि लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि सिर्फ गालियां देते हैं मारपीट नहीं करते क्या करूँगा बुद्ध ने कहा और अगर मारपीट भी करने लगे ते, तो तेरे मन को क्या होगा तो उसने mm -hmm. मेरे मन को होगा कि लोग बहुत अच्छे सिर्फ मारते मार ही नहीं डालते मार डाल नहीं करते बुद्ध ने कहा प्रकाश भी सवाल और अगर वो तुझे मार ही डाले तो मरते क्षण में आखिरी क्षण में तेरे मन को क्या होगा उस सूत्र कहा कि मेरे मन को होगा अच्छे लोग हैं उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें वो बुल्सूक हो सकती जिसमें कोई भटकाव और अब ऐसे आदमी को अशांत आप नहीं कर सकते और ऐसा आदमी ही शांति और पात्र बन और ऐसे आदमी की जिंदगी में ही परमात्मा के आनंद की निवासा हो इसलिए दूसरा सूत्र आपसे रहना हो जीवन में कुछ भी पकड़े अपेक भी मत अपेक्षा में भी मत पकड़े तथ्य में भी मत पकड़े आकांक्षा में भी मत पकड़े पकड़ने के कारण सिवाय दुख के और कभी कुछ भी नहीं मिला है न मिल करता है लेकिन हम दो से पकड़ करेंगे हर चीज पकड़ने लगेगा और तब अपने चारों तरफ इतने पकड़कर जान बुल लेते हैं कि दुख दुख अशांति ही अशांति जीवन को घेर लेती सिर्फ सिर्फ हमने रात के ढेर रह जाते उसमें अशांति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता तीसरी बात आप फिर और तीन सूत्र अगर आप ख्याल में ले जाए तो आप परमात्मा की फिक्र छोड़ सकते क्योंकि तो फिर परमात्मा आपकी फिक्र कर लेता है परमात्मा को बिल्कुल फिर भूल सकते क्योंकि परमात्मा को नहीं बोल सकता पहला सूत्र दूसरा प्रत्येक का नाथ से हम तीसरा सूत्र आप से जाना चाहता और वो ये कि जो हमें दिखाई पड़ता जो हमें सुनाई पड़ता जो हमारी समझ में आता है उतना ही सरकु नहीं बहुत कुछ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता बहुत कुछ है जो हमें सुनाई नहीं पड़ता बहुत कुछ है जो हमारी समझ में नहीं आता उचित भी रही है, है हमारी समझ की भी सीमा है आंख की भी सीमा है कान की भी सीमा हम सीमित लेकिन मनुष्य अपनी सीमा को अस्तित्व की सीमा मान लेता है तरफ करते नहीं शुरू है। वो कहता है जो मुझे दिखाई पड़ता है वही करते फिर तरक जो दिखाई नहीं पड़ता उसे वो असर के कहने लगता है वो कहता है जो मुझे सुनाई पड़ता है वही है जो नहीं सुनाई पड़ता वो नहीं है और बहुत कुछ है जीवन में जो सुनाई नहीं पड़ता है और है बहुत कुछ है जीवन में जो हाथ की पकड़ में नहीं आता है और है लेकिन हम साधारणतः अपनी सीमाओं को जीवन की सीमाएं समझते हैं। जिस आदमी ने अपनी सीमाओं को जीवन की सीमाएं समझा उसी आदमी को मैं अधार्मिक आदमी कहता तो। उसे चाहे ना सिर्फ कहें उससे मैं जिन्हलिस्ट कहें भौतिक वर्गी कहें कोई भी नाम दे जाए जिस आदमी ने अपनी सीमाओं को जीवन की सीमा समझा उसे मैं आधारभिक आदमी कहता हूं ये ऐसे ही है जिससे गुण अपनी सीमा को साधन की हम गुण से ज्यादा नहीं हम अपनी सीमा को जगत पर न रहे। इसलिए तीन तरह सूत्र आपसे कहता हूं कि जो आपको दिखाई पड़े कहना वहां तक मुझे दिखाई पड़ता है आगे होगा मुझे दिखाई नहीं पड़ता जो मेरी हाथ की पकड़ना आता है वो मेरी पकड़ना आता है आगे मेरी पकड़ने नहीं आता होगा कि नहीं होगा मैं उन नहीं ले सकता हूं क्यों ये तीर्थ का सूत्र आपसे कह रहा हूं क्योंकि परमात्मा आपके द्वार में प्रवेश करता है रहस्य के मार्ग से मिस्ट्री के मार्ग से हमने अपनी जिंदगी में सब रहस्य बंद कर दिए, है रहस्य है नहीं सब चीजें हमें मालूम हालांकि कुछ भी मालूम नहीं सब हमें पता है हालांकि कुछ भी पता नहीं डॉक्टर हजारों बीमारों को ठीक कर रहा है फिर भी उसे पता नहीं है कि वो क्या है जो स्वास्थ्य कुछ भी पता नहीं लाखों मरीजों को मरने से बचा रहा है या मरने में सहयोग दे रहा है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या है जो जीवन छोटी सी घटना मुझे आदमी ने याद एडिशन एक गांव में गया हुआ और गांव गांव के स्कूल में एक प्रगति में भरी है और गांव के स्कूल के बच्चों ने बहुत खेल खिलौने बनाए एडिशन ने तो एक हजार अंग्कार किए विज्ञान ने इतने किसी दूसरे आदमी ने नहीं किए और इलेक्ट्रिसिटी का तो सबसे बड़ा ज्ञाता तो उस गांव के स्कूल में गया है ब्रेक में आदमी और जब ज्ञानी बोला सच में ज्ञानी होता है तो बच्चों को भी और बच्चे भी कुछ कर रहे हैं इससे भी ठीक चला जाता सोचा कि पता नहीं बच्चों ने कल क्या हो गया अब बच्चे क्या करते कहीं नाव बनाई ये छोटी बिजली से चलती है मोटर बनाई ये ट्रेन बनाई वो पूछने लगा बच्चों से उससे कोई जानता नहीं गांव में जो एडिशन है वो बच्चों से पूछने लगा कि कैसे चल रहे है। तो बच्चों का इलेक्ट्रिसिटी से चल तो उसको पूछा वजह से बिजली क्या है तो बच्चों ने दा दिए तो हम न बर्दाश्त करेंगे हम तो सिर्फ बटन दबा के चला के बता सकते हैं लेकिन हमारा शिक्षक है वो ग्रेजुएट हम उसको बदलाते हैं वो शायद आपको बता सकते हैं वो शिक्षक बीएससी है वो आ गया उसको पूछा ये बिजली क्या है कर बिजली बिजली एक प्रकार की शक्ति है उसने बता फिर भी वो क्या है उसने तो उसमें मेरे आवश्यक करते सवाल पूछते हैं हमारा प्रिंसिपल डीएससी है वो डॉक्टर ऑफ साइंस उसको तो लगाते हैं वो डॉक्टर ऑफ साइंस आ गया है उनको किसी को पता नहीं कि सामने जो आदमी खड़ा है वो एडिशन वो पूछता है बिजली क्या है तो वो जो डीएससी है प्रिंसिपल वो बताता है बिजली कैसे पैदा होती तो वो ये नहीं पूछता कि कैसे पैदा होती मैं ये पूछ रहा हूं कि जो पैदा होती वो क्या है चलो तो डॉक्टर बताता है बिजली कैसे काम करती हाउ इट वर्क तो मैं एडिशन कहता मैं ये नहीं पूछा कि वो कैसे काम करती मैं ये पूछता हूं वो क्या है जो काम करती तो उसने कहा बड़े कठिन सवाल पूछ रहे हैं इनका बड़ा मुश्किल है तो बस बुरा एडिशन हसने लगा हसने लगा दौड़ावत मैं एडिशन दू और मैं भी नहीं जानता कि बिजली क्या है मैं भी इतना ही बता कैसे काम करती कैसे पैदा होती तो मैं नहीं जानता कि बिजली क्या है ये आदमी धार्मिक आदमी हो सकता है इसकी जिंदगी में रह कर द्वार बंदा है लेकिन हम हम तरफ रहे। सब तरफ से रह करद्वार सब चीजें ऐसा लगता है हमें माने जिस आदमी को ऐसा लगता है सब मालूम में वो क्लोज हो गया बंद हो गया उसके दरवाजार बंद हो गए आप परमात्मा करने से भी कोशिश करें उसमें रंध्री छोड़िए उसमें प्रवेश कर जाए धर्म रह धर्म इसलिए तीन तरह सूत्र आपसे कहता हूं कि प्रतिपल रहस्य को खोजते रहना सुबह सूरज निकले तो भी खोजना की रहस्य रात तारे निकले रात में तो भी खोजना की रहस्य बच्चे की आंखें चमके तो भी खोजना की रहस्य स्त्री का चेहरा सुंदर मालूम पड़े तो भी खोजना का का है, फूल के रहस्य कहा तो खोजना की रस्त कहां पक्षी ही कहें तो खोजना की रहस कहां ये पूरी जिंदगी चारों तरफ बड़ी अज्ञात ध्वनियों से भरी है ये पूरी जिंदगी चारों तरफ बड़े अज्ञात फर्द चापों से भरी है ये पूरी जिंदगी में चारों तरफ रहते रहते हम अंधे हम कान बन के रहते हम यंग हम क्लोध हमने द्वार दरवाजे बंद कर लिए यहां हर चीज रहने से मिट्टी का एक कण सूरज की एक किरण फूल का खिलना सब लेकिन बिल्कुल बंद रह जो आदमी इतना बंद है क्लोज माइंड है उस आदमी की जिंदगी में कैसे परमात्मा प्रवेश करे? द्वार खुला चाहिए तीसरा सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी रहस्यों को खोजने में समर्थ हो जाए और आप अगर हर जगह रहस्यों को देखने लगे और ऐसी जगह आपको रोज रोज मिलने लगे जहां आपका ज्ञान काम ना पड़े जहां आपका ज्ञान गिर जाए जहां आपकी समझदारी व्यर्थ हो जाए जहां आपकी बुद्धि इनकार करके आगे जाने तो आप समझना कि जगह जगह सिर्फ परमात्मा से आज के संभर होने शुरू हो गए परमात्मा का जो पहला अनुभव है वो तो रहस्य की भांति ही प्रवेश करता है उसकी जो पहली प्रति थी उसकी जो पहली पुलक उसका जो पहला स्पर्श वो रहस्य का स्पर्श हमारी ये जो दुनिया है जितने हम तब्र होते चले गए उतनी रहस्य सिर्फ दूर चली गई इस दुनिया के आधार में घोलने का कारण और कुछ भी नहीं हम धीर धीरे धीरे रहस्य से दूर आते निकले और अब हमने एक अपने चारों तरफ जो सभ्यता का जाल बनाया है वो आदमी का बनाया हुआ है इनमें उसमें कोई रहस्य नहीं सीमेंट की सड़क में क्या रहस्य हो सकता है हमारी बनाई सीमेंट के बड़े मकानों में क्या रहस्य हो सकता है चंडीगढ़ के तो मकानों में बहुत रहस्य नहीं हो आदमी के अपने बनाए हुए डाले हुए निवार की सड़कों को रैक्त क्या हो सकता है बड़े कारखाने मशीनों के बीच रैंक क्या हो सकता है जो भी आदमी ने बनाया है उसमें रैत नहीं हो सकता क्योंकि तो जो आदमी ने ही बनाया है उसमें रैंक का तलाम का है जिसे हम बना सकते वो रैस नहीं इसलिए जैसे जैसे प्रधानता बढ़ी है वैसे वैसे प्रकृति और जगत और विश्व का जो रैस है उस हमारे बीच दीवार खड़ी हो गई लंदन में पिछली बार बच्चों का एक सर्वे किया गया तो 10 लाख बच्चों ने यह कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी 7 लाख बच्चों ने यह कहा कि उन्होंने खेत नहीं देखा है सात लाख बच्चे उन्होंने खेत नहीं देखा जिस बच्चे ने खेत नहीं देखा है इस बच्चे की जिंदगी और परमात्मा सब आदमी का बनाया हुआ इंजाम आदमी का बनाया हुआ इंजाम मैं केमिकल डिवाइस है उसमें रहस्य नहीं उसमें मिस्ट्री नहीं परमात्मा का एक बीज भी टूटे तो रहस्य है और आदमी एटम बम भी को डालने को तो रहस्य नहीं तो जिंदगी में रहस्य की ओर चूर्य जाय जब अभी आखिरी तारी डूबने कोष्णा करें जरूरत नहीं कि किसी मंदिर में जाए मस्जिद आदमी की बनाई गई है बहुत रहस्य नहीं जरूरत नहीं कि किसी मंदिर में जाए मंदिर आदमी का बनाया हुआ बहुत रहस्य नहीं जरूरत नहीं कि किसी आदमी की बनाई हुई प्रतिमा हाँ के पान हाथ जोड़ के खड़े हो जाए आदमी की बनाई गई प्रतिमा में बहुत रहस्य नहीं सुबह जब आखिरी तारे डूबते हों तब हाथ जोड़ के तारों के पास पहों को डूबते हुए मिस्त्री में खोते हुए देखते हैं रात तो के भीतर भी कुछ रात तो के भीतर भी कुछ गाओ सूर्य उगते हुए सूरज को देखते हैं कुछ ना करें सिर्फ देखते हैं उंगने दे उधर सूरज उगेगा इधर भीतर भी कुछ रोगेगा खुले आकाश के नीचे लेट जाए और घंटे दो तो घंटे सिर्फ आकाश को देखते रहे तो विस्तार का अनुभव होगा कितना विराट है सर आदमी कितना चोट है फूल को खिलते हुए देखें चढ़कते हुए उसके पास बैठ जाए उसके रंग और उसकी सुगंध को फैलते देखें एक पक्षी के गीत के पास कभी हो जाए कभी किसी वृक्ष को गले लगा के उसके पास बैठ जाए और आदमी के बनाए मंदिर मस्जिद जहां नहीं पहुंचा सकेंगे वहां पर रचना का बनाया हुआ रेत कर कण भी पहुंचा सकता है वही है मंदिर वही है मंदिर वही है मंदिर लेकिन आज भी बड़ा होशियार है वो अपने लिए भी मकान बनाता है परमात्मा के लिए मकान बनाता है। <laughs> क्या हम इधर रहेंगे तुम इधर रहो <laughs> कभी भी जरूरत होगी आ जाएंगे मिल लेंगे तो बात कर लेंगे काला लाद के वापस चले जाएंगे कहीं बाहर भी न जाओ एक नौकर रख देंगे पुजारी बिठा देंगे हमारी पूजा भी कर देगा। अगर हमें गुस्सल में नहीं तो वो भूल करा देंगे धर्म को हमने फार्मल औपचारिक बनाया हुआ है परमात्मा सब तरफ मौजूद है ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में मौजूद नहीं है लेकिन जिसे सब जगह दिखाई पड़ेगा उसे मंदिर में भी दिखाई पड़ेगा लेकिन जिससे सिर्फ मंदिर में होने का ख्याल है वो सिर्फ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता वो असंभव है जिंदगी चारों तरफ सूस की, की खबर दे रही है उत्सुकता चाहिए रहस्य प्रभाव चाहिए आश्चर्य का बोध चाहिए रुख के ठहर के देखने की क्षमता चाहिए एक परसेप्शन चाहिए दृष्टि चाहिए ये तीसरा सूत्र आपसे बताऊ रह स्मरण रखे और दिन में दस पांच बार कोई ना कोई जगह खोज लें जहां से रहते संबंध हो जाए, एक बच्चा मुस्कुरा रहा है रास्ते तो खड़े हो जाए दो क्षण की असी को देखें किसी की आंख से आंसू प्रपक रहा है तो दो क्षण हो जाए जिंदगी में चारों तरफ नमानों को कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं प्रतिपल घट रही लेकिन हम आदि हो गए हैं हो गए उनकी तरफ देखते हैं तो समझ चले जा रहे हैं कोई अपनी दुकान जा रहा है कोई अपने मंदिर जा रहा है कोई बाजार जा रहा कोई आश्रम जा रहा आगे जा रहे, है और जिंदगी चांद पर खुबार रही है काम बागे जा रहे हो जितनी तो तुम खोज रहे हो यहां एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करो मैंने सुना है कि सुबह एक मंजिल में एजाज नहीं आया अभी सूर्य सूरज निकल रहे थे लेकिन पक्षियों ने धीमे धीमे गीत गाने शुरू कर दिए उसने मंदिर का द्वार खोल दिया वो मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोर से बैठ गया वो कहने लगा कि परमात्मा तू कहां है मुझे दर्शन दे एक फकीर भी उस मंदिर में कोने में डूबा हुआ रात भर बड़ा था। वह आदमी चिल्लाता रहा भगवान के सामने कि मुझे दर्शन दे तू कहां है मुझे दर्दन ने तू कहा है वो फकीर बाहर निकला और उस आदमी को हिलाया और कार्य कागल बाहर पक्षी चिल्ला के कह रहे हैं यहां है बाहर खिलने वाले फूल कह रहे हैं यहां है बाहर निकलने वाला सूरज कह रहा है यहां है तू सुनता क्यों नहीं उस आदमी ने कहा मेरी पूजा मत नाश्ते मारने पड़ते हो हटो यहां मुझे अपनी पूजा कर ले वो तिरफ नहीं पूजा करने लगा कि भगवान तू कहा है मुझे दर्शन दे जो आदमी कहता है हे hey भगवान तू कहा है मुझे दर्शन दे वो तेरे दर्शन नहीं हो सकेंगे क्योंकि तो जो पूछता है वेयर वो गलत बात पूछ रहा है क्योंकि तो जो एवरी है उसके बाद वेयर वेयर नहीं, नहीं, नहीं है। <laughs> कहा है जो ये पूछ रहा है वो बात ही गलत पूछ रहा है धार्मिक आदमी पूछता है हे परमात्मा तू कहा नहीं आदमी उसका कहां तो जैसे जगह खोजता है वैसे वैसे पाता है सब जगह वही और जिस दिन सब जगह उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है उसका स्वर सुनाई पड़ता है उस दिन ही आप मिट जाते उस दिन ही आप समाप्त हो जाते उस दिन ही गई बूंद हो गई सागर और ऐसा नहीं है कि बूंद जब सागर में खोती है तो बूंद का कुछ खोता है नहीं बूथ सिर्फ सागर में खो है बूं सागर को पाले थी खोती कुछ भी नहीं सिर्फ पाती कबीर के वचन करनी बात सुन कर दो कबीर ने कहीं कहा है कि हिर हिर खे थे कर लड़ाया कबीर हिलई खोजते खोजते कबीर खो गया बड़ी मजे की बात निकला था खोजने वो, खोजने में खो गया खोजते खोजते कबीर खो गया बुंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए और बुंद जो है वो समुद्र में गिर गई अब उसे कैसे खोजा जाए लेकिन कुछ दिनों बाद कबीर ने अपने मित्रों को बुला के कहा कि बदल लो वो बात गलत थी वो सूत्र बदल लो मित्रों ने कहा बड़ा सुंदर सूत्र हेरत फेरत थे है सकीर गाया कबीर हराई बुंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए मित्रों ने कहा बड़ा सुंदर सूत्र कबीर ने कहा बदलो क्योंकि वो बूंद की तरफ से लिखा गया तब तक मुझे सागर का पता नहीं अब सागर की तरफ से लिख लिया क्योंकि अब मुझे बूंद का पता नहीं तो कबीर ने सूत्र बदलवा दिया और दूसरा सूत्र लिखवाया और दूसरा सूत्र है फिर थे गया कबीर जाए समुद्र समाना बूंद में सुख फेंक जाए समुद्र बूंद में समा गया अब कहते वाला था पहला सूत्र था बूंद समुद्र में समा गई अब कैसे निकाला गया पहले सूत्र में तो बूंद निकाली भी जा सकती लेकिन दूसरे सूत्र में बड़ी मुश्किल होगी और मुश्किल हो क्योंकि समुद्र बूंद में समा गया जब पहली दफे व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करता है तो ऐसा ही लगता है बूंद समुद्र में समा गई लेकिन दूसरे ही क्षण पता चलता है कि नहीं भूल हो गई ये तो समुद्र ही बूंद में समा गया ये तीन सूत्र आस इन सूत्रों को थोड़ा जीवन में फैला है और आप अचानक पाएंगे कि रोज रोज परमात्मा आपका पड़ोसी हो जाएगा रोज रोज आप उसके मंदिर में प्रवेश करने लगे रोज रोज रोज परमात्मा होने लगा और आप मिलने लगे और एक दिन आ जाएगा जिस दिन आप कह सकेंगे मैं नहीं हूं तू ही है और जिस दिन कोई आदमी ये कर पाता है मैं नहीं हूं तुम ही है उसी दिन फिर मृत्यु न रहे उसी दिन पर दुख न रहा उसी दिन पर चिंता न रही उसी दिन सब समाप्त हुआ उसी दिन सब नया अमृत आनंद सत्य का प्रारंभ है मेरी इन बातों पर मेरे प्रेरणा शांति संघर्ष चल रही हूं परंतु मैं सृय की तरह बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रण